भागवत महापुराण मारकंडे जी का माया दर्शन सुतवाच संस्थान मार्कंडे धीमता नारायणो नरसक प्रीत आह भृगद्व सूत जी कहते हैं जब ज्ञान संपन्न मारकंडे मुनि ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडे जी से कहा श्री भगवाच भो भो ब्रह्मषिव्या सिद्ध आत्म मै मयि भक्त नापस्वाध्याय संयम वैम ते पितुष्टास्म तदृहद वमचर्य वरम प्रतीक्ष भद्रम ते कहा सम्मान्य सम्मि शिरोमणि तुम चित्त की एकाग्रता तपस्या स्वाध्याय संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं तुम्हारा कल्याण हो मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ इसलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो शुरुआत प्रपन्ना वरेणई ततालम्भवान्न सम्यत मार्कंडे मुनि ने कहा देवदेवेश शरणागत भयहारी अच्युत आपकी जय हो जय हो हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया गृहत्वाजाधम पदाब्दर्शन मनसा योग पक्वे न स भवान गोचर अथाप्यश्लोक दक्षे मायालोक सपा ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कितार्थ हो गए हैं आज उन्हें आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है पवित्र कृति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं सूत रिथथर्चित काम ऋषि भगवान्बुन तथेति सस्म प्राघाबद्याश्रमीश्वर तमेवित ऋषिश्वाश्रम एव वसन्न वसन्नसो बांबू वा वेदात्मसु ध्यायन सर्वत्र ध्याम भाव द्रव्य पूजयत क्वचि पूजाम विसस्मारेम प्रसर संप्लुत सूर्य कहते हैं सौनग्ये जब इस प्रकार मार्कंडे मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा इच्छानुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है ऐसा ही होगा इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए मार्कंडे मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे वे अग्नि सूर्य चंद्रमा जल पृथ्वी वायु आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए तस्कदा भृगुश्र तटे मुने उपासी संध्याया ब्रह्मण्डोन्मह तम चंडदीर यम बलाह का अन्न भवन करा अक्षस्त उच्च रवि भर शाह सोनक जी एक दिन की बात है संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मारकंडे मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे ब्रह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मडराने लगे बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगीं तथो वृदिष्यंत चतुसमुद्रत स्मारग्र सतीर वे गोर्मिभिघ्रक्र महाभयावर्थ गोषा अंतर्बिचा भिंति दुभि खरै जगद चतुर्विदा मु जलाप्लुताम स्वाम विमना सम यही नहीं मारकंडे मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था ऐसा जान पड़ता था कि उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी डूबा जा रहा है ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है जब मार्कंडे मुनि ने देखा इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है स्वेदत, और चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत हुई तस्व मुदेक्षत भीषण प्रवंजना घोणित महानव आर सदिंबुदेह समम सदिवम महाबले बभ्रामिप्य जटा जटाधवत उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रणयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग ज्योतिर्मंडल ग्रह नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए बस उस समय एकमात्र महामनि मारकंडे ही बच रहे थे उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे तो मकर मंगल उपद्रुत तो वेचनम भस्वता तमस्ति भ्रम दिशो न वेदाम परिश्रम शिता क्वचि ग व्याकुल हो रहे थे किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी बड़े-बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते किसी और से हवा का झोंका आता तो किसी और से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञानांधकार में पड़ गए बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते क्वचिछोक क्वचिमोह क्वचि दुखम सुखम भयम क्वचिन मृत्योम ववानोति व्याध्यादीतार्जिता अयुयुवर्षाण सहस्राणी शताजुर्भ्रमतस्त विष्णु मयावृतात्म शोकग्रस्त हो जाते तो कह मोहग्रस्त कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता कभी भयभीत होते कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते इस प्रकार मारकंडे मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए सकाचि ध्वस्तिव्या ककुद्वी दिजह न ग्रोध पोत ददुशे फलफलशोभित प्रुतर शाखायां तदुशे शयानम पणपुटक घृस प्रभया तम सौन्यजी मारकंडे मुनि इसी प्रकार प्रणय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक कीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभावान हो रहे थे बरगद के पेड़ में ईशान कोर पर एक डाल थी उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नढ़ा सा शिशु लेट रहा था उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छठा छिटक रही थी जिससे आस का अंधेरा दूर हो रहा था महामरकश्याम श्रीमद्वन पंकज कंबोग्रीव महोरस्कम् सुनाश सुंदरभ्रुम श्वास जल श्वास जलका भ्रात कंबूश्रीकदारम विद्रुमाधर भाषे सोड़ात सुधास्त सावल सांवल था सावल सावला था मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था गर्दन पंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी गर्दन संख के समान उतार चढ़ाव वाली थी छाती चौड़ी थी तोते की चोच के समान सुंदर नाशिका और भौहें बड़ी मनोहर थी काली काली घुघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभावान हो रहे थे मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी पद्म घर भारूणा श्वास जदबली संविघ्न निम्निदोदरम चार पाणीभ्या विस्मितः नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे मुस्कान और चितवन भरबस हृदय को पकड़ लेती थी बड़ी गंभीर नाभि थी छोटी सी तोंद पीपलों के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाव भी हिल जाया करती थी नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगुलियाँ थीं वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमलों को मुख में ढाल कर चूस रहा था मारकंडे मुड़ी यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए भाव तद्दर्शनाश्रमो मुत्फुदम विलोचनाभुजरोम्भुत भावशंकसाराको शागव सौंत शरीरमशुको यथन त्राप्यदो न्यस्तमच कृष्णशो यथा पुरा मुह तथी सोनभ जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मारकंडे मुनि की सारी थकावट जाती रही आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए शरीर पुलकित हो गया उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाए यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए अभी मारकंडे जी पहुंच भी ना पाए थे कि वह शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर कर आश्चर्यचकित हो गए वे मोह वस कुछ सोच विचार भी न सके खम रोदी भगणाननंद्रीसागरान्षाकुभ सुरासुरान वनाशान सरिता पुराक्रजालाश्रम वर्णवृत महांति च भवि कालुगकनम यकिनिदन्यतः व्यवहार कारण सदिवावभासितम् उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल पर्वत समुद्र द्वीप वर्ष दिशाएं देवता दैत्य वन देश नदियां नगर खाने किसानों के गांव अहिरों की बस्तियाँ आश्रम वर्ण उनके आचार व्यवहार पंच महाभूत भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आज सब कुछ देखा केवल इतना ही नहीं जिन देशों वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहां विद्यमान था यहां तक कहां तक कहें यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा हिमालयं तत्र हिम पुष्पहां चा नदी निजाश्रमंतत्री न पश्यत विश्वश्यंथ वसीता शिशोरव बहिर्रस्तौनपतभाद तस् पृथिव्या ककुधी प्ररूम बटम चुटे शयाणम तोकम चेम सुधास्मतेन निरीक्षितोपांग निरीक्षण हिमालय पर्वत वही पुष्प भद्रा नदी उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ वाले ऋषियों की भी मार्कंडे जी ने प्रत्यक्ष ही देखा इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दुव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के कीले पर वही बरगद का पेड़ जो का विद्यमान है और उसके पत्ते के दोनों में वही शिशु सोया हुआ है उसके अधरों पर प्रेमा मृत्य परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण पूर्ण चितवन से वह मार्कंडे जी की ओर देख रहा है अथ तम बालकृक्ष नेत्राभ्याम धिष्ठितम हृदय अभिया राभ स भगवान्क्षाद्योगाधीशो गुहाशय अंतर्दृशे सद्यो यथे हाश निर्मता तमन रथ वटो ब्रह्मण शम लोक अब तिरोधा मुनि सेवास्त्र में भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु भगवान केवल के योगियों के ही नहीं, श्रम योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं अभी मारकंडे मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए ठीक वैसे ही जैसे अभाग्य और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया सौनजे उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलय कालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडे मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्भश्याम शेतायाम द्वादश स्क मायादर्शन नाम नवध्याय